vipat prati kara parena mangalam nisev yeti sarvanya mangala nikelu bhagavatha paramesh swarascha manita nihota yedama mangalam yedam mangala bhyaasa ratim vichintya ityuktavan kelo tasya tasteva mangala charane varthate yiti kelo bhagavatha paksaha mangalam te nikimurtham karningi isapurcheti विपत् प्रतिकार परेण मङ्गलम् निशेभ्यते भूति समुत्सूकेन वः जगत्चरण्यस्य निराशिषसतः कि मेभिरासो पापा वृत्तिः विपत् प्रतिकार परेण मङ्गलम् निशेभ्यते भूति समुत्सूकेन वः कहा माङ्गलिकानि कार्याणि लोके करोति इत्यते द्विधा मांगलिकानि कार्यानि कुर्बन्त के विपत्त प्रतिकार पराह विपत्रामस एका आपत्ति आगता क्लेशक पोप्य आगता हा दुखम क्यमप्य आगतम से कुटुंबे किंचित हान ही जाता अनारोग्यादि क्यमागतम क्यमप्य क्यमप्य सो जाता हा चोर भयम् जात इच्छावी दुखकै ही फीडता ते शाम दुक्कानाम प्रतिका प्रतिकारम कर्तुः दुक्कानाम अपनोदनम कर्तुम माङ्गलिकाणि भगवत सच्चि पूजा सूत्रकण्ड पारायणम् अथवा किञ्चितये तत ततृपी माङ्गलिकाणि कार्याणि कुर्वन् प्रायः वयम् माङ्गलिकाणि कार्याणि द्वेधा कुर्मा अस्माकं यानि प्रतिकूलानि सन्ति दुक्खानि सन्ति आरणुकुलाणि संति, तेजाम निबारणाये मंगलम कुर्मा, मंगलस्य प्रयोजनम तदेवा, नोचे है कि मुभि दुःखम नास्ती प्रतिकोरम्बा आनुकोरम्बा जीवने नास्ती, परंतु धर्मपेक्षेते आईसूर्यम पेक्षेते अथवा पादमपेक्षेते अथवा प्रमोशनपेक्षेते तादृश भूति आईसूर्यम तत्र विद्यमार कामनया मंगलादि मंगलाली कार्याणि पूजादिनी व्रातादिनी कर्यन्ते इति गुरु लोके व्यवहारः परन्तु यस्य न विपता न विपदस्तिकाचित विपत्ति ही कासि भवितुमेव नारघति यस्य च ऐश्वर्यस्य प्राप्तव्यं ऐश्वर्यमेव नास्ति तेन मंगलं Atha a mangal-ácharano násthi, asau minus mangal-ácharano mangalam tavacha mamacha prasaktam, bhagavat a mangalam naprasaktam, ito e is a swayavema mangalasvarupa. Azt a sa yedjadbhi svecchaya-ácharati, haan, kata-achitkimartham smishane-śváta-ti, basma-ti, leparam-karvoti, vajam-najáni-vá, तत्र कारणं किमिति वयं न जानीम तेन कदाचित अस्माकं तत्र निंदा बुद्धिर्भवति परंतु वयप्तर अध्य अज्ञा अस्माकं अज्ञान कारणात् नतु सुतः तस्य दोषः विपत् प्रतिकार परेणा अनर्थ परिहार अर्थिना विपत् राव अनर्थं प्रतिकार परिहारः परेणा नामा अर्थिना उपसर्गस्य जहि मनुष्य वोढ़े बिती दिन का साथ घूरी समुद्सुके ना आईश्वर्य कामी भूति समुद्सुके ना घूरी नास्ति भूति भूति समुद्सुके ना आईश्वर्य कामी नवा hmm. <coughs> मंगलम गंधमाल्यादिकम निशेव्य गन्धमाल्य आदिकम नास्ति चितावस्मेव तत्र शरीरे स्थापयति इत्यादि वर्णन परिहासम करोत् कुरु गन्धमाल्य आदि प्रायः वयम मांगलिकानि यानी सर्वाणि क्रियन्ते कार्य सर्वाणि अमंगलस्य परिहारार्थमेव विपदप्रतिदीकार्थमे प्रतिकारार्थमेव वयम कुम गन्धंच माल्यंच निशेध जगत्चरण्यस्य, चरणेर रक्षणेर साधु साधुहु चरण्यः, तथा साधुहु इति एक प्रत्ययः, इदम् जावहरः, नामा जावहरया प्रत्येकः तस्य शब्दः, चरण्याय चुक्ते, चर यस्य चरणम् प्राप्नुमस्ते तु मुनम् रक्षति सहचरण्यः, चरणेर शरणे कुत्ते आसाद रूप बहुत ही चेत सा शरण्यो नास्त। शरण्याही कुत्ते यथा पाथी साधु पाथ्यम पाथे यम पाथी साधु पाथे मार्गे गमन समये यहाँ आहार हां योग्यो बहुत ही सेवितों सा आहार हां उच्चे ते पति साधु हो, पति साधु, पाठ है यह, साधु, सह सरण्यों भाव, सरण्यायित चिकते, सरणी कुलते सती, सरणार्थ न हायोगक्षे मस्से विषये सह सरदाम करोती सह सरण्य। यह श्रद्धा मन करो तो सह सेरन्योनास्त प्रसाद हुई थी यह प्रतिया सेरनम ग्रह रक्षित्रो होइ चमरा सेरनम इतिशंतस्या ग्रहमित्यप्य अर्थो वर्तते रक्षिता रक्षिता जनहाइ चपि अर्थो वर्त जगता हा सेरन्या कस्य चरण्या भगवान् परमेश्वरः न केवलम् तावा ममाइति केशांचरः सामस्तस्य जगतः चरण्या भवति परमेश्वरः जगत् चरण्यस्य तस्या निराशिशः निराभिलाशस्या तस्य कापि कामना नास्ति मांगल्यानि कार्यानि कामनावद्धि पुरुषैः ही ये तम्ये बहुतु तम्ये बहुतु इत्यादि कामना हा ये शाम संति ते शाम मांगलिका कार्य प्रसक्ति तस्सतु निराशि शा निरभिलाशा सतहा सिवस्य आशीर इति शब्द ये वर्तते अभिलाशा इति अर्थम लिखितवान मलिनाता आशी ही इतिसमतस्य लोके अन्यहार्थाह प्रसिद्धः आशी ही आशिशो आशिशाहाइति आशीर्वचन रूपार्थाह प्रसिद्धः अभिलाषेही इतिकथम लिखति इति स्वयं एव तत्र कौशल उदाहर्तः आशी ही उरगदम्स्त्रायां सर्पस्या यो दम्स्त्रा दंतः सो आशी, आशी आते वा आसी विषम नित्य उच्चते आसी ही उरकतम स्त्रायाम विप्रवाक्यम आशीर्वादा प्रामणादीनाम आशीर्वचनवाक्यम अभिलाष आह अभिलाष है यो इतिशास्त्र शास्त्र निखंताओं मतते ये वंच्या अभिला याकापि का कामना विरहितस्य तस्या, तस्या। आशया, त्रस्ना उपहता, दूषिता, आत्मवृत्ति ही, अंतकरण वृत्ति ही, ये आशोपहता आत्मवृत्ति ही, आशया, त्रस्ना या, इदम् में स्याद् इदम् कामना त्याग उपहिता उपाहता दूषितम् ये साम अंतकरणम् वर्तते ते आचरण्ति मंगलानि ते साम वृत्ति ही बहुति मंगलकरणोऽह ईश्वरसे ते न कफ प्रसन्ना किमर्थम् ईश्वर एन आंगल क्या निकारिया निकारनी है किम् विपत्प्रतीकारण इच्छति सह अथवा किमुपि लोके प्राप् अप्राप्तो यम ते न किंचित् यतो तो ही स्वयं सहा जगत शरण्या सर्व जगता में वह शरण्या भवान बालको वर्तते हाँ प्रमुचारी वर्तते इतो तो तपस्या होता तब श्याकरण्या अगवता स्वरूप निर्धारणार्थम अतः प्रतिकार पर्येण मंगलमा इस्त आ वृत्त आत्म वृत्ति ही ये मंगल ही tehát így, ebből Mangala kim, ebből té, ebből Mangala így urtha Mangala Mangalam hímei is ittia treta, ő is híti, báhos jön kara parena Mangalam nishegye te híti Mangalam iti ékavajené embert. Ékavajené Yekavacane nirdisthasya Mangalam itiya szabdas szabdarhasya, ő is híti báhos jönnének Mangalam iti szabda ját ékavajená. Purvaar Mangalam iti szabda, hogy duccheté, Praya. जातो ये कवचनम प्रयोग तुमसे कितने जात्ये कवचनम यदा प्रयुंज में हैं तदानि बहुतों में वा प्रेक्षिता यथा जनाहाई तिसंतर विषये प्रातक काले वयम चर्चाम करतवंता हा तद्वत् जनाहाई ति जात्ये कवचनम यत्र प्रयुज्यते तत्र जनाहाई त्येवार था अतः अनंतरम तेशा मिति तच्छब परामर्शः बहो जनेनाप Bahutameva Vivakshitam Mangalani Vipatpriti Kara Parena Mangalani Nishav Jantiva uh, Vivakshitam Bartade Jatyakavajan Tatu Kutaha Mangalikam Karhim Yekam Nahauti Bahhuidari Bhak. Bahudh. Ataha Yevhi Tipahuajana Paramach to Msekati. Te. Uh, tatu textual corrections. Text pro so, so uh resol resolving the problems of the text. एक्चुअली जेक इनसे प्रॉब्लम बर्दते हैं तो रिजल्ट रिज़ल्व कर दो टा अवाप्ति अनिष्ट परिहारार थीनो ही मंगला आचारण निर्बंधा मंगलस्या आचरण के रूप में निर्बंधा कस्या आह ये वो चारों रूप तेरे आप प्रचंडनम करनी अत्र जलादिकं प्रक्षेपत्व्यं रंगव लीकरणीय दीपास्थाप सर्वं मांगलिकं नीति प्रतिदिनं यद्यद्वयं गृहे कुर्महा सर्वं अस्माकं सrar योग्य वस्त्रादि धारणं उपमांगलिकं सति वैभवे सति वैभवे मलिन वस्त्र धारणं अमंगलिकं निषिद्धं वर्तते हां वैभवं नास्ति साथी वही भवे केजना वही भवे सच्चपी मलिनानी, रानी मलिना अनि वस्त्रानि धरन्ति जराह हा ग्रस्था हाजेश्चा हावारे इन्ति किमेतद वस्त्रम परिवर्ता आगच्छा इतिकथेन्त किमर्थविद्यते अमांगलिकम तत्र मांगलिकम साथी वही भवे योग्य वस्त्रधारनम् करनियम योग्य शरीरस्परिपोषणम् करनियम इदम् सर्वं केनक्रियते किमर्थंक्रियते गृहस्य बहुविधा आपत्तयः दोषावा न्यूनतावा क्लेशावा भवन्ति इति एषाम् प्रसंगः वर्तते ते यत् सर्वं कुर्वन्ति यस्य तु एतैः सर्वे रूपि कोपि प्रसंगेव नास्ति कस्य संन्यासी वर्तेते परिवराज कहाँ बढ़ते हैं तेरे क्यों मंगलमाचर नहीं हैं करो तिजेत करो तिना करो सिद्ध ना करो तिन प्यों किताया होगा स्था आवाप्ति स्टम में स्याद आवाप्ति अर्थयते हैं यहाँ ही छति यहा यहा तस्सीब इदम मंगलमेव आचरणं करणीयं अमंगलवाचरणं नकरणीयं विधिनिर्बन्धः ततोहया असंश्रष्टस्य परमेश्वरस्य तु न इष्टं किञ्चित अवाप्तव्यं वर्तते न वा अनिष्टं किञ्चित परिहर्तव्यं वर्तते इष्टानिष्टं पोटेह बहिर्भूतः परमेश्वरः द्वन्द्व तस्य किमपि द्वन्द्वं Gyűrű 209, nástaha. Dwandwom náma two-two combinations. Pünnye papu, pünnye papi. Ugye minden bávolt a barbés szórsz. Ná pünnye maszti, ná papom maszti, ná sokam maszti, ná duka maszti, ná karthavy maszti, ná akarthavy निर्द्वंद्वो नित्य सत्पश्चो इति भगवत गीता यहाँ करो निर्द्वंद्वा द्वंद्व दशातु केवलं मास्मदादी नाम भवति ये परमेश्वरादियो भवति तेतु द्वंद्द्वंद्वे प्याह द्वंद्वानाम परिदेहे बहिर्भूताहते भवति परमेश्वरो भवत् अतः तस्य पुण्यम् पिणास्ति पापम् पिणास्ति तस्य सुखम उभयाती तो बहुत ही साथ तेरा क्या वर्तमान मांगलिक या भवान भवदीय भूमिका तथा परमेश्वरम चिंतित है परमेश्वर से भूमिका तू विलक्षण ये वर्तते समस्त जगतांम सहरण्या हावर्तते तारुष परमेश्वरे दोष दर्शिन करोती करक्षण करोतु त्या <laughs> असम्सृष्टस्य नाम इष्टावाप्ति अनिष्टा परिहार रूप उभय संबंध रहितस्य यथं यथा कथञ्चि दास्ता स यथा इच्छति तथा वत्त्र गन्तुमिच्छति तत्र गच्छति यत्र वस्तु इच्छति तत्र वसति यत् कर्तुमिच्छति य धरतुमिच्छति तद धरति तसेकिं को दोषः तस्दोष दर्शनस्य का आवश्यक Amangala-bhya-saratim itihara-arabhya-uttam-yadyat-uttam-sarvam-amangala-vidhi. Mm. Tad sarvam-upi-pari-hutam-vadhati. Tassya mangala-mangala-prasangaya-vanasthi. Mangala-mangala-prasangaha-bhavadu-shasya-mamacha-satu-paraneshvara-uhayati-to-varthate. Tassya idam mangala-vidhya-pinasthi, idam amangala vidhya स्मृषान भूमि ही आमंगलात्मिका इति आस्मदादीना परमेश्वरस्य तु स्मृषान भूमि ही येद्यवाटीका इति उभयम् समानम् येद्यवाटीकाना मंगलाये तस्य भवति स्मृषार भूमि ही तस्या आमंगलाये भवति आस्मदादीना येद्यवाटीका मंगलात्मिका स्मृषार भूमि ही आमंगलात्मिका तदा आस्मदीयम् जवस्था Akincsena szem, próbavesszé szempada. Ó, oh, darintori cuktaván kerül. Akincsena, kímápi nástétászakás egy. Hna, na, kímcsena itutt, kincsena itutték kincsét. Na vidd ide, kincsena jessya? Akincsena szempada. totally empty pocket. Hna, hát akincsena itikarú cuktava. Akincsena szem, próbavesszé संपदां सर्वविधा अष्टैश्वर्याणाम न केवलम करेंसी संपत् न केवलम धना भू गृह वासादि संपत् यानि अष्टैश्वर्याणि सन्ति तेषाम स्थानामपि ऐश्वर्याणाम उत्पत्ति स्थानभूतं स्थानभूतो वर्तते परमेश्वरः तस्य सेवनेना तस्य पूजनेना थस्या देवाहाप एई्ष्वर्यानि लभंत्ये। आकिन्च नस्वप्रश संपत्या। त्रिलोक नाठाघा फितुसत्म भोच रहा। नाम म होग पितुनाम ग्रह्यम, वितुनाम ग्रह्यम कें ही भ५ते। कितुसह आ निरे घंविंग, अलता मिसमैच मध्य तत्रा साह पितृसत्त्व में गोचरसन्न भी लोकत्रय नाथ हो त्रिलोक का नाथ हाँ न केवल हम भवता हाँ ममचना हाँ अब तो इंद्रादि देवता राम अभी, अभी महेश्वर है इत्ये वगैरु महादेवा सभ्यम रूपा हाँ इति भवान वरदी परंतु भीमा का सहाशिवय ती अदीव्यते सहेव परमा शांतमूर्ति लफ्भ रभम सँई नसंती आठार्थ्य विदव बंशक्य पिना कि नहां परमेप्ध्य श्य याधार्ध्यम यदर भाव वास्त्व भाव ४र मेंत्रूप मस्ति जर शर्यों, 227 याल बनना और 201 जर्भी of 222 आराशनी 你 आंदा सन्टै BROWN गोळने सांदिक्नन्ना प्रूर semantic निड़ हुआ, ध्योगन हुख conservative отдique heavenly अनो हाट-ॱब आपर जर्यो काह के भड़े किय्नका का प्रभावा कारणम प्रभावाह इति शब्दस्य विस्पत्ति ही प्रभावती अस्माद् इति प्रभावा प्रभावती अस्माद् संपदा हाये व येतस्माद् प्रभवं तस्य तस्य संपदामभी उत्पत्तिस्थार भूता कारण भूतस्स्वरमेश्वरोवत फित्रोंसद में गोचर हास्मेश्चाराश्रय हासन अभी त्रयानाम लोकानाम नाथ ना हास तद्दितार्थ इत्यादिना उत्तरबजवांसर ओके okay. सहा देवहा भीमरूपहा भयंकराकार सन सर्पाद्याभूषणादिभी भयम् जनयति इत्गरु प्रथमा हस्तक हस्तावलंबक कर्म होति तत्वांगलो सब भीमरूपसन नपि शिवाइति उदी निरे तस्या नाम एव शर्वे शिवाइति व आखवेंदि इतिकते आकारे परन्तु सहा शिवो वर्थते शाउम्य स्वरूपयेव उच्यते अतहा पिनाग्रहा हरस्या यथा भूत तस्य यथा अत्था तस्या भावहा याधा अत् स्वभाव रूपेण तस्य विदः यथा भूतार्थ विदः न संति लोके न सत्यं लोकोत्तर महिम्ना एषां महापुरुषाणां भयं महिमानमपि सीमित लेवलमध्ये मध्ये महिमानं एव अवगन्तुं शकृवा किं दा kincs, adikatara saktimán lévő vartaté, thamev vagyom sarlatayá, magántum szkruma, o sathumhan vartaté, bőhú kariányi sahte, bőhú saktimánstí, Bahu bűdtimánstí, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, इदम् सर्वम जगत सृष्टवान इदम् सर्वम जगत तारयति इदम् सर्वम जगत समयान्तरे उपसंहरति थादृस लेवल मध्ये महिमायस्य वर्तते तथा उच्च लेवल मध्ये महिमा जाताजे पुरा अवगमितुं सकति किञ्चित दूरं दृष्टि हि गच्छति आकाशीय दृष्टि हि न गच्छति किञ्चित दूरान्त्रम ब्लू कलर एव दृश्यते न प्रसरोति na praserti garo? duram ruksha lata adikam dursete? tu brujay evodursete? mahima api evom evo? asma sima vartha? asma kam sima vayam parimita pariveshe érted parideh, behirb, bőt, petard, dovtaté, tászé, mahimánom, vagyunk számannye püruša hatnyáton, naszkunomá, tasmat bhavanévünk, dravom karoti, katham mismeg, cittyági, acajcsintám nakaró tul, ham लोकोत्तर महिम्ना लोकोत्तरम लोकतः उत्तरम बहिर्भूतं तस्य महिमा तस्य महिमा लोकतः बहिर्भूता बहिर्भूतो भवति निर्लेपस्य अपि च असंगस्य तस्य केरापि पदार्थेन लेपः सङ्गहनं अस्ति निर्लेपस्य निर्ले यथा सय यत् पाईच्छति गजचर्मवाधरति पीताम्बरं वाधरति यथा कधञ्चित अवस्थानं येन रूपेण सह अवस्थातु इच्छति सः न दोषाय अतः तत्र दोषदर्शनं न करणीयम् इति भाव ये 13 अवस्तु निर्बन्ध परे इति श्लोकोक्तं परिगृहितं वेदितव्यं पूर्वं अवस्तु परे इति संबोध्य यत अभिप्राय मुक्तवान ब्रह्मचारी तस्य समाधारं ये तेना कर्तम परता है विभूशन उत्भासी पिनत्ध भोगिवा गजाजिना लंबी दुकूल धारिवा खपालिवास्यात अथवेंदु सेखरं नविश्वमूर्ते रहधार ये विभूषण कदाचित विभूषण उद्भासित रूपम भवति वक्त विश्वमूर्ते विभूषणोत्थासी किन्तु धबोगी वा गजाजनालंबी दुकुरधारी वा कपाली वा अथवा हिंदूसे गर्म न विश्वमूर्त न विश्वमूर्ते हे आवधार्ये वापु हुई थी नपुंसकलिंग का प्रथम एक वचन वापु हुई थी नपुंसकलिंग के विशेषणानि भवन्ति सर्वानि नपुंसकलिंग का प्रथम एक वचन आमतार्नि पड़ा है विभूषणो द्वासी इत्यपि नपुंसकलिंग का प्रथम एक वचन फिर इत्यपि अते वदीर घाव न उच्चरन्या अस्सो नुचरक कथं रूपाणि वक्तव्यानि वारि वारिनी वारेनी सूची सूचीनी सूचीनी तद्भव द्वक्त विभूषणोद्भासि इगतत्वोद्भूषणोद्भासिनी विभूषणोद्भासिनी इति रूपाणि वक्तव्यं परन्त भोगि परद्ध भोगिनी इति रूपाणि वक्तव्यं प्रथमे भोजन सर्वं कृ नपुंसक लिंगे प्रथमा एकवचनं वपु तस्या विश्वमूर्ति है, तस्या मूर्ति ही आहकार हा, इसे शब्द ये वो विश्वमूर्ति, विश्वमूर्ति ही जितेकिं फरद्रुस्यमार्म सर्वं जगदेवतस्य मूर्ति है। हमारी सामान्य पुरुषमत्वा भाषते परमेश्वर, परंतु हो सावकासा कहावरते इदम् फरद्रुस्यमार्म Visum námakim, kiharástról drástament a khalu, tada, aanánta visum jelöstti, idam sárva mevett a sze vappuhu szorúpom mrtet. Tádrsz a sze visum urtéhe, yed vappuhu szériera mstti, tadi कदाचित् विभूषण अभुत्वासी अपिभवती, कदाचित् साये भगवान् नाना आरत्राई ही, अत्यंतमहार्ग गई ही आभूषणई तस्य सर्निर महाभूषितम् भवती, कदाचित् सर्पा, वृश्चिका, सर्वे पिभोति देश, विभूषणोत्वासी, वाभवती, तस्य रूपम् कदाचित् पैनद्धब होति विभूषणैहि उद्भासते विभूषणैहि उद्भासफे इति विभूषणो उद्भासि परद्ध भोगी इत्यत्र पिनद्धाः भोगिनः यस्य अथवा यस्मिन् तत यस्मिन् शरीरे भोगिनः सर्पाः पिनद्धाः आवद्धाह तत शरीरं पिनद्धदु कदाचित सप्ताह जाप भरने कदाचित महार गई ही बच्चर किन्तु था इजी कोण तो कदाचित तब शरीरम गजस्या आजिनम गजाज ने न आलम भी Gajajinam jinum alambate yesmin tatu gaja jinaram. Atra sarvatra udbhasi alambi dhari tatra kriya patere vigrava kum vaktoyum upad zamasa gajajinam. Gaja jya jinum alambate yesmin. तत्र गजाजनालम्बी इति वक्तु जबः प्रयुक्त जते केवलमजिरमित्यचते प्रायः कृष्णाजनमेव विवक्षते तत्रापि कृष्णाजनमित्यपि कथयन्ति कृष्णमृगस्य आजनमित्यपि कथयन्ति अथवा केवलमालाय तिप्ते पुष्पामालाय एव इत्यादि व्यवस्थाः सन्ति मालाय तिप्ते én is kényt adar, tény mála abhvitmor माला Rátreni répi mála abhvitmor आ आजनमी चुपते कुष्ठना आजनमी ये वाई इतना चुपता होता है आजनमी चुपते झरमे ही होता है प्रायः हाँ आजनमी चुपता हाँ प्रथक प्रयुज्यते जेठ कुष्ठमुर्गस्य आजनमी ये विपक्ष्यते रूढ़ी चीन रूढ़ा यत्रा अन्य मुर्गस्य संयोगो भोत नजाजनम् याक ग्राजनम् सिम्हाजनम् Gajajina jina alam, dukula thariwa, attawa mahar bhani mastra nyepikadaj sahagrat kapali vas ya kapali, kapali neve Vikramshweta kapala neve Manushya jama ah, Manushya, manushya asti kap mundas ya asti kapala mikutychedik, kadaj kapaliya pi saha, Hindu sekaro pi saha. अ <laughs> चंद्रशेखर रूपिस भौतिकः न विश्वमुते रमधारी देव परम परम सकल ब्रह्मांड स्वरूपस्य परमशिवस्य इदमेव रूपं इति न कदाचित कपालि भौतिकः चरति कदाचित चंद्रशेखरो भूत्वा विचारति यथा यदा इच्छा तथा